प्रकृति रंगता भाव न कथित भविष्य ही सातवी कार्य का में आया था पहले इक्कीसवे में, में था तीसरे प्रकरण का चौथे प्रकरण में पुनः लिया गया है सातवें प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है यह शब्द विशेष का को बताने के लिए क्योंकि प्रकृति शब्द अलग अलग अलग अलग अर्थों का प्रयोग करते हैं इस दुनिया में दार्शनिक का तो अर्थ कोई कुछ कोई कुछ कहता है इसलिए यहां हमारे लिए इस प्रकरण में अद्विक सिद्धि में क्या इष्ट अर्थ है वो बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं सिद्धिकी स्वा की सहजा अकृता चया प्रकृति से हाथिया जो सम्यक सिद्धि द्वारा प्राप्त सम्यक प्रकार से अष्टांग योगवादी राजयोग क्रिया योग आदि का अनुष्ठान करके जो सिद्धियाँ प्राप्त वाणिमा लगीमा गरिमा इत्यादि वे कभी विपरीत ना होने वाली है ऐसी सिद्धि को कहते हैं हम सांसिद्धि की सिद्धि सांसाद सांसिधि की सिद्धि को भी प्रकृति कहते हैं और स्वाभाविक अग्निगुष्टता आदि के समान उसके प्रकृति करते हैं सहजा पक्षी का आकाश गमन सामर्थ्य के समान जो है जन्मजात जो होता है और अकृता के लिए जल के निम्न प्रदेश की ओर भागने के समान जो है ऐसे दृष्टांतों के समझाएंगे कि करके स्वाभाविकी पहले वाला योगियों का सांस्कृतिकी स्वाभाविकी अग्नि का सहजा पक्षी और अकृता के लिए जल को दृष्टान्त बनाए योगियों को प्राप्त सिद्धि कभी क्षीण नहीं होता नष्ट नहीं होता परिवर्तन नहीं होता वो सांसिधि की प्रकृति योग का प्रकृति योग का स्वभाव है ये एक तरह से और स्वाभाविक ही कहेंगे उष्णता के समान समझो और सहजा पक्षी का जन्म के साथ ही उनका स्वभाव गया आकाश में उड़ने का पर जल के निम्न प्रदेश की ओर दौड़ना वो जो है अकृद भाव ने जहा जो अपने स्वभाव को कभी त्यागता नहीं कभी छोड़ती नहीं है ऐसे वही उस वस्तु का नाम उसी का नामया बस उसी को प्रकृति करके जानना चाहिए ऐसा प्रकृति जिस किसी वस्तु का जो कुछ भी प्रकृति है उसका भी पर्याय कोई कर नहीं सकता ये उस कार्य का तात्पर्य हो जाता है आज, परिवर्तन नहीं होता वास्तविक स्वरूप स्वरूप में परिवर्तन कभी नहीं आ सकता लौकिक वस्तुओं में भी है जब देखने को मिला तो पारमार्थिक वस्तु में तो कहना ही क्या है ना लौकिकी वस्तुओं का भी यह हाल है तो पारमार्थिक वस्तु जो ब्रह्म आत्मा है जो अजय उसका जन्म कहाँ से हो जाएगा इसमार लौकिकीय प्रकृति न विपरीयती जिसलिए लौकिकी प्रकृति भी विपर्य को प्राप्त नहीं होता विपर्य को प्राप्त नहीं होता का मतलब क्या ना बढ़ता है ना घटता है ना बदलता है ना कुछ होता है काौकिकी पदार्थों की प्रकृति पहले समझाइए कौन है वो क्या चीज है वो कहते हैं शांसिदिकी की व्याख्या में सम्यक सिद्धि की ही सम्यक सिद्धि का नाम संसिधि तांसिदिकी उसके होने पर जब प्राप्त हुआ स्वभाव सु, प्रकृति है वो सांसिद्धि की स्पष्ट कहते हैं सांग योगाए परिसापन संसिद्धि सांग, योग अंगों के सहित योग, अन्योग्यक प्रकार से अनुष्ठान करने से जो फलस्वरूप प्राप्त हुआ उसका नाम संसिधि सिद्धा नामीमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त हो जो सिद्ध लोग होते हैं उनको जो अनिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्ति में जो सामग्री संपन्नान सामग्री संपन्न नाम, नाम अशुक्ल कृष्ण अदृष्ट रूप जिनके पास है शु वाला है पुण्य वाला देवता दी हो जाता है जो कृष्ण वाला है वो नीचे चला जाता है जब अशुभ रूपा अंतकरण वाले जो सिद्धियोगियों को जो ऐश्वर्य प्राप्ति होती है वो उनका प्रगति में है उनका स्वभाव में रह जाता है उसमें कभी घटता नहीं बढ़ता नहीं परिवर्तन नहीं होता जो अन्य सिद्धियां हैं जो मंत्र तंत्र से प्राप्त होता है यह ह्रास जाता है ये टिकते नहीं लंबे समय तक कुछ समय तक रहेगा तपस्या से प्राप्त वालों को सिद्धि वो भी कुछ समय तक नहीं टिकता है उसको बनाए रखने के लिए फिर वो अभ्यास बनाए रखना पड़ता है उसको बना के रखने के लिए रोजाना कुछ कोटा करना पड़ता है और योग का यदि आप समय साधना के तौर पर प्राप्त किया हुआ चीज है वो तो कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है कुछ कहते हैं यहाँ शांत की तथा शांत सिद्धि की निमित्त, निमित्त उत्पत्तिया का ऐसा जो होती है स्वभाव वह के स्वभावी था योगी नाम सिद्धाना अनिमाद्येश्वर प्राप्ति प्रकृति सा जैसे योगियों का मन कैसे योगी जो सिद्ध योगी? योगी लोग हैं उनको जो अनिमाद्येश्वर की प्राप्ति है वह उनका प्रकृति हो जाती है भूत विश्व कालोरपी योगी नाम न विपरियती भूतकाल और विशाल सब कालों में उन योगियों के अंदर वह प्रकृति वह जो ऐश्वर्य प्राप्ति हुई है वह न घटती है न बढ़ती है न नष्ट होती है नी तथ सा तथव सा एक रूप एक रूप रहता तथा स्वाभाविक दूसरा स्वाभाविकी द्रव्य स्वभाव मुष्ट प्रकाश आदि लक्षण द्रव्य का अपने स्वभाव से जो हो जाता है द्रव्य स्वभावत द्रव्य स्वजन अनुकूल सामर्थ्य जन्य द्रव्य में विद्यमान अपनी उत्पत्ति के अनुकूल सामर्थ्य से जो हो जन्य होता है उसको द्रव्य का अपना खुद का स्वभाव माना जाता है जैसे अग्नि अग्नि उत्पन्न हुआ अग्नि उत्पत्ति के साथ साथ अग्नि उष्णता अनुकूल सामर्थ्य विशेष उसम स्वाभाविक स्वाभाविकी प्रकृति है उष्णता और प्रकाशता दाह कथा ये तीन चीज होते हैं उसमें उष्ण प्रकाश दाह कालांतर देशांतरित क्योंकि वह भी अग्नि कहीं भी आप जलाओगे इस दुनिया में चाहे देशांतर में हो चाहे कालांतर में भी हो तो कभी अभिचरित नहीं होता तथा अब तीसरा सहजा आत्मना सहैव जाता आत्मना सहैव जाता स्वाश्रय कारण जन्य यह स्वाश्रय कारण से जन्य मानना उसको सहजा करते था पक्ष आदि नाम आकाश का मनादा पक्षी आदियों में आकाश उड़ने का जो स्वभाव है वह सहजा प्रकृति है पक्षी का ये पक्षी जैसे पैदा होता है उसके साथ साथ उसे कारण में उड़ने का सामर्थ्य भी है अन्य और अन्य भी आकाशित और अन्य भी जो कुछ भी है इस प्रकार के पदार्थ जनों में आएगा उन सब को एक कोठी में डाल रहे हैं न मूल कारण मात्र से जन्य न तो अवान कारण जनता अवान्तर से जन्य नहीं है ऐसे को अकृता करते न करता किसी अन्य कारण आदि नहीं किया गया जो तो जैसे यथा अपाम हाँ निम्न देश गमना जल केन्द्र निम्न देश की ओर दौड़ने का जो स्वभाव होता है वह स्वभाव प्रकृति अकृता या या में जो स्वभाव को न त्यागते हो जैसे घट गो त्यागता नहीं पटक तो पट को तीनों कालो में देशांतर में कहीं भी त्यागता नहीं है ऐसे सब को आप उसका प्रकृति शब्द से ले सकते हैं। प्रकृति लोके, वो सारे विज्ञानों को लोग ग्रहण करते हैं एक नाम से ग्रहण करते हैं चाहे वो स्वाभाविक हो साधिक हो, हो या अकृदा हो मिथ्या नवती है लौकिक पदार्थों में भी लौकिक वस्तुओं में भी जब प्रकृति का भाव नहीं होता आज स्वभाव परल्पित करके हमारे सिद्धांत निर्णय कर चुके हैं ऐसे वस्तु भी अपने प्रकृति का अन्यता भाव नहीं हो पाते नहीं कहने के लागल अकट रहा पटेम लेकिन माया भी स्व से पैदा वस्तु है जिनके स्वभाव को उल्टा कभी करती नहीं माया जो है ऐसे कभी नहीं करती जो है पानी गर्म हो अमेरिका में भारत में ठंडा हो जाए भारत में अग्नि गर्म हो और अमेरिका में अग्नि ठंडा हो उल्टा हो ऐसा कुछ होता है माया वो भी बिगाड़ती नहीं अपनी मिथ्या कवि वस्तु को माया स्वयं उसके स्वभाव निर्णय कर चुकी है उस स्वभाव में परिवर्तन कभी नहीं लाती है ये मिथ्या कल्पित वस्तु, उत्पन्न है, है।, है उनको जब नहीं करते इन अज स्वभाव स्वभाव वाले हैं अज स्वभावेशन के जीवेशु पर वस्तु है वे अपने अमृतत्व लक्षण प्रकृति नवती वे अपने रूपा जो प्रकृति है उसका भाव नहीं होती है ये हम कहते तो कौन सा बड़ा आश्चर्य है? ये हमारा भी का। जो भी जीव तुम कहते हो वो भी अजो निकाते उसका भी कभी तो जन्म नहीं होता कहते लेकिन देखने में तो लग रहा है तो पैदा हो गया हाँ बूढ़ा हो गया मर गया ऐसा व्यवहार हो रहा है हुँ? ये कैसा हो रहा है फिर प्रासंगिकार्थ कथन करके प्रकृतिभाव ही मुख्य लक्ष्य था उस उसे के बाद की मेवा जीवाना जीवाद प्रासिकी इन जीवों की प्रकृति को इस के लिए स्वभाव कैसा है अजन्मा है कैसे निर्णय हो रहा है जरा मरण निर्मुक्ता त जरा मरण निर्मुक्ता वास्तव में सर्वे धर्म समस्त जीव जो जो अन्य जीव मान लो कोई हमें नहीं सकल जीवों का स्वभाव क्या है वे बुढ़ापा मृत्यु आदि षड़ विकारों से निर्मुक्ता रहते फिर ये जो देखने को मिलता है ऐसे लोग बोलते हैं तो फिर ऐसे वस्तु में जरा मरण मानने वाले जो लोग हैं जरा मरण इच्छंद इस विपरीत चिंतन के कारण मनीषिया जो प्रकृति है जो स्वभाव है सचिदान उसकी विस्मृति को प्राप्त कर जाते हैं विस्मृति को प्राप्त करना ही यहाँ स्वभाव का अन्य तवाव यदि स्वभाव त्य तो हो नहीं सकता लेकिन उन्हें उल्टा सोचने लगे इसमें उल्टा काम हो गया ऐसा उल्टा होता है जो जीव न जन्मा है न मरेगा ऐसे गुरु ने मान लिया इसका जन्म हो गया है ये विद्यमान है ये बढ़ रहा है परिणाम हो रहा है इसका क्षय होगा क्षय हो रहा है अब मर जाएगा इत्याय जो सोच रहा है उसकी विपरीत सोच के कारण से ही वह अपने स्वरूप से इच्छुत होकर क्षय अर्थात अपने स्वरूप की स्मृति होती है और संसार में अपने आप को बंधन महसूस करते हैं अनेक प्रकार के दुखों का जिन जाल में फंस जाते हैं में आत्मा सर्व सर्विक्रिया रहित है स्वभावतः यह निश्चय ही उचित निश्चय होता है इस विपरीत निश्चय और गुरुदेश के माध्यम से त्यागना चाहिए कि सर्विक्रिया शून्य आपका में विक्रय की कल्पना करने पर उस विक्रिया की कल्पना कर तो विक्रिया की वासना बन गई उस वासना के द्वारा तो क्या हुआ आपका स्वभाव इतर छिप गया आपका स्वभाव छिप गया स्वभाव हानि होने का मतलब स्वभाव का तक जो है स्थिति आ गई तो अपने आप को संसारिक है बंधन है दुखी सुखी इत्याद्यवहार करने लगता है कि पुनः सा प्रकृति यश अन्दा भाव वादि कल्प्य कल्पना को दोष वादियों के द्वारा जिसके अन्यता भाव की कल्पना की जाती है वह प्रकृति कैसी है वाद भी कल्पित या, या प्रकृति यशिया अन्य भाव वाद भी कल्पित जिस प्रकृति का अन्यता भाव वादियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है वह विषय विषया किस प्रकार की है और ऐसे उनकी कल्पना करने पर क्या दोष है कल्पना हम वाह को दोष इस पर कहते हैं जरा मरण निर्मुक्ता वे आत्मा के जीवात्मा का वास्तविक स्वभाव का ही अन्य भाव कर देते हैं ना वे वादी लोग किस वस्तु के स्वभाव को अन्यथा ग्रहण कर रहे हैं जीव के कौन से वस्तु का जीव का जीव का जो स्वभाव है उसको वो विपरीत ग्रहण कर रहे हैं तो जीव के स्वभाव को करें यह अन्य भाव को प्राप्त हो जाता है और ऐसे उनकी कल्पना करने का से क्या दोष है दोषे खुद वो अपने स्वरूप से गिर जाएंगे हट जाएंगे विस्मृत हो जाएंगे जरा मरण जरा मरणालि सर्विक्रिया वृद्धि तिरता वास्तव में जो जीवात्माए जरा मरण आदि सकल विक्रियाओं रहित है के सर्वे धर्मा धर्म सर्वे धर्म प्रयोग शब्द से किसको आप धाना जा रहे कि सर्वे आत्मा तो स्वभाव प्रकृत सभी आत्माएं इन सभी आत्माएं कैसी हैं वो अपने अपने स्वभाव से वास्तव में प्रकृत अपना जो प्रकृति से स्वभाव से कैसे है वो जरा मरण आदि से रहित है स्वरूपता प्रकृतिता स्वरूपता ही वे कैसे सच्चिदानंद रूप होने से जराम आजादी होने के कारण अजय निरवय है इस वजह से वो जरावरण आदि से निर्मुक्त है संतोष रमा ये उन भी ऐसे स्वभाव वाले हैं समस्त जीव लेकिन जरा मरण इच्छन इच्छन व इच्छनता इन वास्तव में उन वादियों के द्वारा कल्पना करने से वैसे हो नहीं जाता जैसे जा आपने रस्सी में शांत की कल्पना कर दे तो रसी शांत थोड़ा हो जाएगा उसी प्रकार से है हाँ इसलिए भाषा कहते हैं है उसी युवा कार्य उनकी कल्पना करने के जैसे कल्पना करने पर भी वास्तविक सर्प की जैसे कल्पना वैसे आत्मनि कल्पयनता आत्मा में जरा मरण आदि को चाहते हुए वे जो कल्पना करते हैं ये कल्पना करने से आदोष है दोष यह है कि छवंत स्वभाव छलंती स्वभाव से हट करके जरावरण आदि स्वभाव उल्टा हो जाता है जिसका जैसे इसको चिंतन करते जाओ तो वैसे हो जाएगा आप जिसको लगातार विपरीत भावना से चिंतन करेंगे वो तो वस्तु भी आपके साथ विपरीत भावना से व्यवहार सकारात्मक तो स्वस्वार करो तो सकारात्मक तो स्वस्वार होगा इसलिए कहते हैं कि ये स्वभावत छी ये भी अपने असली स्वभाव का विस्मृत होकर जन नकली स्वभाव को पकड़ लेते हैं जरा मरणा स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं तन मनुष्य कैसे, कैसे हो जाता है क्योंकि वही वासना बन जाती जन्म मरण चिंतया तन मनुष्य हमने तत्मय जन्म मरण उसी का चिंतया वो विषय मनुष्य में चिंतया उसके चिंतन से सी वासना बन जाती है तद भाव भावी जरा दोषेण जरामरण भावों से भावी तत्व रूपी दोषे ते ये वैसे ही हो जाते हैं वो वही अपराश रूप मानने लग जाते हैं तत्सव तो संस्कृतत्व तो तो दोषेण उसके भी सत्यत्वग्रह रूपेण व ग्रहण कर लिया उसे संस्कारित हो जाता उनके अंत ऐसी वासना वाले हो जाते हैं और अपने आपको जरा मरण आदल हम तो मरने वाले हैं भाई तो परमात्मा एकमात्र नित्य सत्य है हम सब तो मरने वाले ऐसे निकारण से जरा मरणादि स्वभाव से तो जरा मरणादि रही थे खतम सच्चाति शांति अनुपन्नम उच्यता इत्या वैशिषिका अब पुनः एक प्रासंगिक विचार जो चल रहा था जीव के स्वभाव वो भी पूरा कर दिया इधर से पूर्व पक्ष जितने भी थे उनको संक्षेप भी ले लिया और उन्हें जवाब भी दे दिया और पूर्व पक्षियों का विपरीत कल्पना का नतीजा क्या होता है इसी वजह से संसार है ये विशिध करके वास्तविक सिद्धांत सारे बात दस कारिकाओं में एक समाप्त हो गया फिर दो बार द्वैतवादियों को ला एक एक करके उठाएंगे कौन किसको क्या कह रहा है इस बातों को चर्चा करी। करीचार कर रहे थे के था, जीव के वह ब्रह्म ही है जरा माणा में निष्कर्ष दे दिया उसको छोड़ करके वापस लौटते है जिसका हमने पहले अनुमान अनुमति देनी थी अनुमोदा में कहा था ना इन्होंने उन पर जो दोष दिया उन्होंने इन पर जो दोष दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को विवाद कर रहे हैं वृद्ध वन के माध्यम से दोषारोपण कर रहे हैं उनको हम अनुमोदामय कह दिए थे अनुमोदन करता हो वह क्या था वो और विस्तार पर समझाओ सांख्यों के ऊपर वैशिषिकादी के द्वारा क्या दोष दिया गया था सत है ना सत्य से विद्यमान का उत्पत्ति उन्होंने मिट्टी में गढ़ा विद्यमान है उसी की उत्पत्ति हम मानते हैं उसमें वैशेषिक सिद्धांत पर वैशेषिकों ने क्या दोष दिया उस दोष को जिसको आपने कहा हम उसको तथास्तु कर देते हैं तो दोष समझाओ कथन सांख्य अनुपन्नम उच्चता सच जातिवादियों के सांख्यों के द्वारा जो कथन किया हुआ है उसको अनुपन्नम व अनुपन्न इति वैशेषिक कथम उच्चते कथन कर रहे हैं कि सिद्धांत अनुपन्न है उस बात को इत्या करने जा रहे हैं कारणम नित्यम जिस चांति मतावलंबी के मत में कारणम यसे वही कारण ही ये मैं ये सांख्यवादी भी मत है मते जिस असाख्यवादियों के मत में कारण वही कार्य भवदी कारण ही कार्य हो जाता है जैसे दूध ही दही हो गया जैसे कारण ही कार्य हो गया मृतिका के समान कारण ही कार्य है मृत्यु के समान कारण ही कार्य हो गया उनके सिद्धांत में है कारण पड़ जाएगा तो प्रधान होता होता हो भी रूप से उत्पन्न है ऐसे कहना पड़ेगा कारण गया ने प्रधान क्या हो गया वही महदाधिकारी कहना पड़ेगा फिर तो ये कैसा होगा मामला हजी उत्पन्न हो गया इसे दो बातें हैं एक प्रदान नष्ट हो दूध दही हो जाए तो फिर दोबारा दूध होगा क्या दूध तो खत्म प्रदान खत्म हो जाएगा विनाशी हो गया तो आएगी और दूसरा तो वास्तव्योष उसको अजन्म भी कह रहे हो और अगर वही कार्य कारण भी हो गया बोल दे रहे हो जाये मानम कथम इस पर यदि वह जन्मने वाला हो फिर तो भला वह अज कैसे हो सकता है और दूसरी बात भिन्न और विकृत होने वाला वह वा भी कैसे हो सकता है नित्यम प्राप्त हो रहा है विकृति को प्राप्त होते जा रहा है तो वह नित्य कैसे हो सकता है नित्यम गधन जदत उत्पन्न हो तो रहा है तो अज नहीं हो सकता और भेद को प्राप्त हो गया तो नित्य नहीं हो सकता और आप उसको ज एवं नृत्य मानते हो फिर कारण ही कार्य कैसे हो सकता है तो कारण ही कार रूपेण नहीं होता इस मानना पड़ेगा मृतव उपादान लक्षण मृद्व मृत्यु के समान समझो जो उपादान कारण है निमित कारणों की बात नहीं लोक में भी कुड़ाल घड़ा नहीं बना मिट्टी घड़ा बना इसलिए यहां कारण से हमें असमय कारण नहीं लेना कारण नहीं नहीं कारण किंतु संवाय कारणों लेना उपादान कारण क्या उपादान कारण है प्रकृति प्रकृति जिस वादी के मत में कार्य क्या है कारण ही कार्य कारण कार्य कारण ही उनके मत में दोष यह है तस्य अजम्य व सब्त कारणम आदि कारण कार्य रूप जाय दर्थ उनके मत का निष्कर्ष निकलता है अज होता हुआ प्रधान आधिकारण महदाधिक कार रूपण उत्पन्न हो गया ये आपका कहना है ना तात्पर्य ये आप कहना चाह रहे आज जो होता हुआ आदि कारण महदादिक रूप यदि चाह रहे हैं फिर तो अनेक दोष आ जाएगा इसमें महदाद्य आकार जायमान प्रधानम महदाद्य आकार से यदि उत्पन्न होता हुआ यह प्रधान को स्वीकार कर लेते हो फिर तो वह प्रधान कतम वह उस प्रदान को, को आप किस प्रकार आज कह रहे हो तिर विधम जायते उनके द्वारा कहा हुआ यह बात अत्यंत है परस्पर वृद्ध है क्यों क्योंकि एक तरफ करें जायते दोनों कैसे हो सकता है वो नित्य इतना ही उल्टा उसको नित्य भी कहाता है ये जो प्रदान कैसा हो गया है टुकड़े टुकड़े हो गए टुकड़े टुकड़े हो गए मतलब स्फुटिता स्फुटित हो गया है मैंने विभक्त हो गया सावयव हो गया है ऐसे स्थिति में एक देश के द्वारा जो सावय हो गया और नित्यम दृष्टो की तिरद में भी यह देखने को कभी नहीं मिला की भाई जो सावय हो घटा दी एक देश, दी, एक देश से बिग, बिगड़ गया टुट फुट हो गया हो ऐसे स्वभाव वाला भटा देता हुआ लोक में कभी देखने को नहीं मिलता। न नित्यं प्रति सिद्धम तेरा प्राय काने का मतलब विभक्त अनेक को प्राप्त कर रहा है एक देशे न एक देश से और फिर भी वो आज है नित्य भी है ऐसा जो उनका यह कथन है वो अत्यंत प्रतिशि है ये इस कार्य का अभिप्राय है के निश्चित उसका अनिश्चित करेंगे ना फिर क्या हम अनुमान करेंगे आपका जब प्रधान है कैसे विवादास्पद प्रदानम कदम प्रधान? ऐसा है वो अनित्यम क्यों का विभेद तत्व विजीर्णत् घटाधिवत सावय होता वह कार्यूपेण अनेकता को प्राप्त कर गया है भेद को प्राप्त कर गया है, हो गया है स्फुट हो गया है है, के समान सावयत्वा घटाधिक घटाधि प्रेत दृष्टान साधव आपका कथन या आपके ही अनुमान का विरोध में चला जाएगा इत्यादि चैतराणी और कार्य और कारण का अधेद मान दे प्रश्न उठेगा कार्य और कारण अभिन्न है तो कैसा भिन्न कारण से अभिन्न कार्य को मानोगे या कार्य से अभिन्न कारण को मानोगे किससे अभिन्न कौन है यदि कहेगा जो प्रधान कारण है वही आपने कहा महदादी अतएव कारण और कार्य अभिन्न तो प्रश्न पूछेंगे कारण से अभिन्न कार्य या कार्य से अभिन्न कारण एक कारण से अभिन्न कार्य है फिर कारण कैसा है अज है इसे कार्य भी क्या हो जाएगा आज हो जाएगी समस्या हो जाएगी एक कार्य से अभिन्न कारण को मोगे फिर कार्य क्या है अनित्य उससे अभिन्न कारण भी अनित्य हो जाएगा तो वे दस पास फंस जाएगा वो भी कल्प उठा रहे देखिये कार्य कारणी और अभेदे कार्य कारण का अभेद मानने वाले आपके मत में कि हम यह पूछना चाहेंगे किंवा इसी को लेकर के कार्य आरंभ कर रहे कार्य मज यदि कार्याण ते कथम ध्रुव कारण आज यदि अन्यतम कारण से यदि अभेद मानते हो कार्य का अतः कार्यमृत कार्य हज हो जाएगा कारण से कारी। से जो होगा, वो भी अज होगा तभी अत्यंत मानी जा सकती और भी उल्टा करोगे ठीक है भाई हम कारण को जानते नहीं क्या है क्या है नहीं है कैसा है हम इतना जानते कार्य जो दिख रहा है इस कार्य से अभिन्न जरूर इसका कारण है ऐसे यदि कार्य के आधार पर कारण के स्वरूप का अनुमान करने लग जाओगे तो कार्य कैसा है आपका हो इससे अभिन्न आप उस कारण की कल्पना करने लग जाओगे आप जो कल्पना करें कारण और कारण कैसा होगा अवश्य वो भी जन्म ही होगा अनित्य ही होगा कथम ध्रुवम फिर आपके मत में नित्य कैसे हो सकता है पक्ष में कार्य होगा पहला पक्ष में दूसरे पक्ष में कारण अनित्य हो जाएगा यह आपत्ति है तब अनुमान हो जाएगा कारण ध्रुव भविध्य कार्य भिन्नवाद्रुवत्वा अनुमान हो जाएगा ना कारण कैसा है नित्यम भवित नारती नित्य नहीं, नहीं सकता कार्य भिन्न कार्य से अभिन्न होने से कार्य कार्य नित्य इसीलिए तद अभिन्न कारण भी अनित्य हो जाएगा तीसरे से पहले वाले में अनुमान कह सकते हैं कार्यम कार्य गाना पड़ेगा कार्न कार्य अन्यम भविध्य अतएव कार्य कारण मानने वा वाले समाज में भी परस्पर भयंकर प्रतिषेध घुस जाता है स्पष्टीकरण माह उत्तर को और स्पष्ट करने के लिए अगली कार्य का शुरू हुई है कारण आज ये कारण कैसा है अज़ उससे कार्य का यदि कार्य का यदि आप भेद, भेद अर्थात को अन्य चाहेंगे तो या आपके द्वारा तप तथा फिर तो कार्य प्राप्त कार्य भी अज हो जाएगा अनुमान बनेगी कार्य अनितम भवित निक कारण कारण से प्रसिद्धां कार्यम अजं क्योंकि एक तो कार्य हज हो जाएगा और सबसे बड़ा एक और भी प्रसिद्ध हो गया एक का कार्य हो अर्ध कर मतलब ही का क्या उत्पन्न उत्पन्न भी है और अज भी है दोनों कैसे जो उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप इसे कहते हैं कार्यम कार्य अजन तब एक दूसरावली ग आप जो कह रहे कर कार्य हो का हो हो का हो होते हुए भी अज कह रहे हो यह एक दूसरा विरोध हो गया आपके मत किंच अन्य इतना ही नहीं कार्य कारण और अन्य मानद्वी वही कार्याण अन्य यदि आप कहोगे कार्य कारण में हमारा मतलब यह है उत्पन्न हो तो कार्य से कारण का को अभिन कर दो कारण से कार्य अभिन्न नहीं कारण से कार्य कार्य को अभिन्न करना से कारण को अभिन्न मानो ऐसे नहीं करते हो फिर तो नित्यम ध्रुवं चे भवे फिर तो उस कारण को हो वह नित्य ध्रुव नित्यम आप ऐसे कैसे कर सकते हो कार्य क्या है अनित्य उससे अभिन्न होने से और कारण भी अनित्य को नीति कैसे हो सकता है ऐसा नहीं होगा नहीं एक एक, तो नहीं हो आ, कुकुट्या कुकुट्या एक देश देश प्रसवाय कल्पित कुटिया हो सकता कुकुटिया कुकुटी जो है उसका एक देश को पकाने के लिए डाल क्यों कर दिया आधे हाँ को और आधे सोच की कुटिया बच्चा देगा कहां से देगा वो अब तो न्याय भी है और ये तो सब कुट्टी को ही ले लिया है इन्होंने मुर्गी को ही मुर्गी को काट दिया बीच में आधा कर दी और तो आधा करके बोल रहा है कि ये आधा से हम आज बढ़िया सांबार उमवार बना के खाएंगे इसका और आधे से जो मुर्गी जो अंडा देगी अभी आधा है ना वो वो तो अभी का नहीं रहे हम उसे उससे अंडा मिल जाएगा हम कुछ ऐसे कैसे हो सकता है कभी नहीं हो सकता जैसा उसी प्रकार से यहाँ भी यह मत कहोगे प्रधान है उसे कुछ हिस्सा मात्र जो कार्य हो जाएगा बाकी हिस्सा ऐसे रह जाएगा ऐसे कैसे हो सकता है विषम अवस्था वाला है फिर भी वो साम्य अवस्था इसकी बनी रह जाएगी दोनों पर है ना विषम अवस्था और साम्य दोनों के है साम्य अवस्था है विषम अवस्था नहीं अभी कहोगे प्रधान का कुछ हिस्से में विषम अवस्था हो जाएगा बाकी हिस्सा साम्य अवस्था रहेगा फिर तो आपने मान लिया प्रधान को सावय मान लेंगे तो सुनिए आपने आप गदव, सब समाप्त हो जाएगा इसलिए कहते हैं सारी बातें आपकी अत्यंत अनुपन्न से समझो अभेदवाद होने की के बावजूद भी देखो अंत में इसलिए ये क्यों का कुटे एक देश अच्छे का मतलब क्या अभेदवादे अपनी कार्य से नित्यत्म कारण व्यवस्था की मीति न बवती मानने के बावजूद भी ऐसा मानने में क्या पति परेशानी कुछ हिस्सा को अनित्य मान कारण मान तो मानना, मानना पड़ेगा कुछ हिस्सा को कार्य मानना पड़ेगा जो हिस्सा कारण है वो नित्य है जो हिस्सा कार्य हो गया है वो अनित्य माननी पड़ेगी ऐसी एक ही का दो भाग करके एक कारण दूसरे को कार्य मानना कारण को नित्य कार्य को नित्य मानना एक ही अभेद भी है एक ही का तो ये दो हिस्सा अभेद भी है अभेद होते हुए भी, भी उसके अंदर एक हिस्सा कारण एक हिस्सा कार्य एक हिस्सा नित्य एक हिस्सा नित्य ऐसे जब माने लग जाओ फिर वही हाल हुआ एक ही कुटी में से एक हिस्सा खाएंगे एक हिस्सा बच्चा देगा ऐसे वाली बात हो गई क्या संभव असंभावना कोई बताने के लिए कुटांड न्याय या कुकुटी न्याय यहाँ ले आया अर्ध तो कुकुटांडर न्याय बोलते हैं अर्ध कुकुटी तो न्याय भी बोलते हैं वो इन्होंने दिखा दिया। और दूसरी बात यह है जिस प्रधानवादी के मत में प्रधान जज है उससे अभिन्न कार्य उत्पन्न होता जो अपने महजादी स्वीकार करते हो उस पक्ष में पूछते हैं सर आप दृष्टांत क्या है कोई अजीब वस्तु है उससे कोई कार्य उत्पन्न होता है इसमें क्या प्रमाण कोई दृष्टांत है नित्य से अनित्य की उत्पत्ति आज से किसी चीज को जन्म होता हुआ कोई दृष्टांत मिलेगा बताओ क्या दृष्टांत है अजादयी जायते यस्य यही जाता जायमान व्यवस्था प्रसजा जायती अज से उत्पत्ति होता है कार्यों का ऐसा जिस वादी के मत में स्वीकार्य सिद्धांत उनके मत में तस्य मत है तृष्टान्त तो नास्त वही निश्चित उसके पास कोई दृष्टांत नहीं मिल सकता है तो ठीक है अज उत्पत्ति नहीं जहाँ से जन्मा जन्मा हुआ वस्तु से ही जन्म और कार्य अनाजिंग परंपरा मान लो फिर छुट्टी पाई बीच कौन पे पूछो कांड लगी कार्य पहला चल रहा है चक्कर चल रहा है तब कहेंगे जाता छाया मानस्य यदि उत्पन्न होने वाली वस्तु से ही कार्य हो वर्ग की उत्पत्ति माने जाए फिर तो न व्यवस्था प्रसिद्ध तो अनावस्था उपस्थित हो जाती है आप व्यवस्था नहीं दे सकते हैं व्यवस्था नहीं दे सकते मतलब अनावस्था हो जाती है उसा कार्ण उसा कार्ण उसा कार्ण उसा कार्ण उसा कारण उसका कारण उसका कारण उसका कारण कोई अंत ही नहीं है अत व्यवस्था नहीं बनती है ये दोनों सर्वमत सम्मत ऐसा कोई दृष्टांत आपको नहीं मिल सकता पहला पक्ष में और दूसरे पक्ष में अनवस्था तो भाषण किंचन्य अजात अनुत्पन्ना दूसरी बात यह है जो अज है आज का मतलब अनुत्पन्न जो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ ना होता है नित्य ऐसे वस्तु से जायते उत्पत्ति होती है कार्यों का कार्य जायते यस्य वादी न जिस वादी के मत में अजोन से कार्य उत्पत्ति मानी गई है उसके मत में इस प्रकार सिद्धांत के लिए कोई दृष्टांत दृष्टांत नहीं दृष्टान अर्थात अजात न किंच दृष्टांत के अभाव होने से यह अर्थ तो सिद्ध हो गया अजात नकिंचित जायते जाए क्योंकि पूर्व पक्ष सकता है ना ठीक है आज से कोई चीज उत्पन्न होता है इसके लिए मेरे पास दृष्टांत नहीं है इसलिए आपका कहना है आज से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है ना तो पूर्व कहेगा आपके पास कोई दृष्टांत है आज से कुछ उत्पन्न नहीं होता, आज क्या आज से कुछ उत्पन होता है इसमें दृष्टांत नहीं हमारे पास तो आज से कुछ उत्पन्न नहीं होता उसमें भी इसके लिए भी आपको दृष्टांत नहीं है तो दोनों बराबर हो गए ना जहां दोनों मत समान हो जाता है वो बहुत दोष हो परिवार हो छात्रार्थ होता नहीं उस विषय में तब सिद्धांतिकता ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए दृष्टांत की जरूरत ही नहीं है क्यों दृष्टांत की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कथन से अर्थांत सिद्ध हो रही है हम नहीं बोल रहे हैं हमें करे आज से कुछ उत्पन्न नहीं होता आपका कथन क्या था आज से उत्पन्न होता है इसको सिद्ध करने आपको कोई दृष्टांत नहीं मिली इसलिए तात्पर्य हम निष्कर्ष निकाल दे रहे हैं uh. अल से कुछ उत्पन्न क्योंकि यदि हज से कुछ उत्पन्न होता तो संसार उसका दृष्टांत भी होता पितर मुझसे यदि अज से कुछ उत्पन्न हुआ होता तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दृष्टान्त संसार में मिलता और जिसमें संसार में कोई दृष्टान्त ऐसा नहीं मिल रहा है इसलिए आज से कुछ उत्पन्न नहीं होता यह निष्कर्ष कर गया यदि आज से कुछ उत्पन्न नहीं होता इसलिए कोई दृष्टांत ढूंढने की जरूरत नहीं और यदि ज्यादा कुतार्क है तो उसको कहेंगे भाई आज आपके मत में जो अज है आकाश इसे क्या उत्पन्न होता है बताओ कुछ उत्पन्न नहीं होता आकाश से कोई और आकाश पैदा होता है आकाश से कोई पैदा होता है आप नहीं नैया एक लोग शां के वगैरह क्या मानते हैं? आकाश से कुछ उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए वो एकम नित्यम विभूक है नित्य है विभू दृष्टान आपके समझ आकाश कार्य है हमारे मत के अनुसार आकाश नहीं दृष्टान वह मत समय दृष्टांत नहीं मिलेगी आपके लिए आपको दृष्टान दे सकते हैं इतना ही सिद्धि की इसलिए अर्थात क्या सिद्ध हो गया जात न किंचित कुछ उत्पन्न नहीं होता है यह हमारा स्थापित इस नहीं, नहीं तो आदि तो हम वैसे रहेंगे इसलिए हम कहते हैं जाता जायमानस वाली वस्तु से ही कार्यवर्ती उत्पत्ति होती है ऐसे भी मानोगे तदपि अन्य जाता तदपात जाता है अन्य वह भी अन्य किसी उत्पन्न हुआ वह भी किसी अन्य उत्पन्न से हुआ ऐसे को हाथ जाना पड़ेगा इसमें परंपरा में चला घट कहां से हुआ मिट्टी से मिट्टी कैसे हुआ कहां से हुआ पृथ्वी मात्रा से और पृथ्वी तन मात्रा तामस अहंकार से तामस अहंकार महतत्व से महातत्व प्रधान से प्रकृति से फिर प्रधान प्रकृति किसी और से जाना पड़ेगा ना कि वो भी जाता है जायमानी है आपने सिद्धांत दिया जाता जायमान हो रहा है वो भी किसी से कहा उसके नाम को जोड़ रख दो ये प्रधान है उसके नाम को जोड़ रख दो सुधान रख दो हटाओ उसका भी कारण कौन है विधान रख दो बाईस उपसर्ग गए बाईस को कारण और बनाते जाओ क्यों प्रधान में रुक गए फिर वहां उसके बाद भी थकेंगे थोड़ी उपसर्ग उपसर्ग तो दो जोड़ देंगे, और बन जाएगा, फिर तीन तीन को जोड़कर बनाते ना और बना लेंगे तो कितने कारण में जाते जाओगे कोई ठिकान ही नहीं, नहीं। तो जाएगा। करता रामगिरी देखिए दृष्टांत भावी व्यक्ति प्रमाणांतराद भविष्यति दृष्टांत भविष्य दृष्टान हो लेकिन प्रमाणांतर से हम अपने आप सिद्ध कर लेंगे ना वस्तु का बोध हो जाएगा संज्ञा कद नहीं हो सकता दृष्टांत भावन हो जाने पर अर्थात वेदांत वक्त सिद्ध हो जाता है परस्य खु अनुमानधीनम अर्थ प्रज्ञान क्योंकि आप जो है सांख्यों के मत कारणीभूत प्रधान से जो है सारा जगत बन हुआ है कार्य कार्यलिंग का अनुमान के अधीन होकर आपने सारा ज्ञान खड़ा कर दिया है इसे तो क्या होता है अनुमान प्रधान है ना प्रधान नहीं है वह तार्किक कहे जाते हैं इन लोगों को क्योंकि अनुमान पर इस सारा खड़ा करते हैं और अनुमान से जो सिद्ध पदार्थ में श्रुति को समर्थन में दिखा रहे हैं। जो मैंने अनुमान सिद्ध किया वो श्रुति भी बता रही है इसलिए प्रमाण हमने जो अनुमान से सिद्ध किया वह बात से सहमत जो श्रुति वो श्रुति प्रमाण है और जो हमारे हमारे अनुमान सिद्ध बात की विरुद्ध कोई श्रुति कहती है वो अर्थवा उल्टा खोपड़ी तार्किकों की हम लोग ऐसा नहीं करते वेदांत क्या करता है श्रुति के अनुरूप जो बात अनुमान सिद्ध हो वो अनुमान प्रमाणिक है और श्रुति की वृद्ध कोई अनुमान से कोई बात सिद्ध होती है वो अप्रामाणिक वो ठीक उल्टा जाता है अनुमान से हम जो सिद्ध कर रहे हैं उसके अनुकूल श्रुति प्रामाणिक श्रुति है और अनुमान की वृद्ध जो सिद्ध प्रकार की वृद्धि जो बोलती है श्रुति वो श्रुति अप्रामाणिक करके उल्टा सकता है इसलिए आप यहां तक कोई दूसरा प्रमाण ही नहीं है अनुमान को छोड़ के हनुमान भी करते हो और अनुमान को हमने भंग कर दिया अब क्या लाओगे हनुमान अनुमान लाओ उसको भी खंडन करते हैं परेशमान आदिमेश हनुमानम अवकल्पते जब हमने इसे कह दिया दृष्टान्त ही कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको तो दूसरा हनुमान तुम कहा से लाओगे दृष्टान को हनुमान होगा क्या दृष्टांत में ही व्याप्ति ऋण होना है इसे जिन लोगों के मत में परार्थ अनुमान में तीन ही अवयमान क्या कहा आद्य त्रेम व्यत्र उदाहरण को छोड़ा क्या इसलिए प्रतिज्ञा हेतु तो उदाहरण अथवा उदाहरण ऊपरी उदाहरण रखना जरूरी दृष्टांत के बिना व्याप्ति का कोई निर्णय नहीं होता दृष्टान्त ही जड़ है अनुमान का वो ही नहीं है बोल दिया मैंने तुम्हारे सिद्धांत के लिए जिससे उत्पत्ति का सिद्धांत के लिए अजन्मा नित्य वगैरह वगैरह जो जित्वर प्रदान से जगत उत्पत्ति के प्रति कोई दृष्टांत नहीं जब हमने कह दिया तो अनुमान का आगे चलेगा अब आप ही स्वीकार कर रहे हैं दृष्टान नहीं है तो अनुमान ही खत्म हो जाता है तस्मादय संभवती सांख सिद्धांत टिक नहीं सकता ये निष्कर्ष हो